Yeah यहां पर बहुत से भगवान की कृपा है सब चर्चा हो रही आप लोग पढ़ते दौड़ते हैं। इसलिए आप लोग को सब धन्यवाद है काली क्या बताए थी परिस्थिति की जो है जीवन कहानी चल रही राजा परिस्थिति जो है राजा होने के बाद जो है देखा चारों तरफ जो है कलिजुग का प्रभाव हो गया है भगवान कृष्ण चले गए हैं संसार से पांडव लोग भी गए अपने एक दिन जो है परिचितो महाराज ने देखा एक काला सा आदमी चेहरा राखस जैसा एक बैल भी पकड़ के मार रहा उसका तीन टांग तोड़ दिया एक ही टांग था परिचित महाराज ने देखा कि किए तो बड़ा बदमाश है कौन है ये जा करके तुरंत ये है। उसको धनुष बाढ़ निकाल करके कहा समाप्त कर देगा बैल को मार रहा है बैल से पूछा आपके क्यों मार रहा है कौन हो आप श्री बैल ने कहा मैं धर्म स्वरूप हूं ये है है है है मेरे को तो करना अच्छा बाण तान करके खत्म कर देने के लिए कलिजुग ने सोचा है, है तो बड़ा खतरनाक राजा है बाण जो है एकदम ताम कर खड़ा है मार देगा मेरे को इसके चालाके से फसा करके <coughs> पहले इसको अपने कब्जे में लेंगे तेरी इसको ही समाप्त करेंगे कलिग यह त्राहीमाम कह करके चरण में आ गया है महाराज मैं कलीयुग हूँ मेरा युग आ गया है भगवान कृष्ण चले गए मेरा समय आ गया इसलिए मैं आया अब मैं इस सारा संसार में मेरा प्रभाव डालूगा राजा परिचित ने कहा जब तक मैं राजा हूं तब तक तुमको हमारे देश में नहीं रहना होगा निकल जाओ मेरे देश। न महाराज ठीक है निकल जाऊंगा वो तो आप प्रभावशाली है आप मेरे को समाप्त तो कर सकते हैं लेकिन मैं भी शरण में आया आपके पूरा देश में नहीं तो कोई एक दो चार जगह में तो रहने देखिए बड़ा चाला किसी रहना चाहते हाँ कर हैं रह फिर अपना चकुराई करेगा इसलिए दुष्ट हलके प्रीति तथा स्थिर नाय तुलिया ने कोई दुष्ट प्रकृति के राक्षस प्रकृति के गुंडा टाइप की कोई आदमी आएगा थोड़ा हाथ पर जोड़ देने से मत सोच तुम्हारा भगत बनेगा कि तुम्हारा मित्र बनेगा कब होगा पलटी का जाएगा ऐसे बताया तुम्हें अब कलीजी को सोच लिया ये परिचित राजा जब तक रहेगा मेरा प्रभाव तो नहीं रहेगा लिए पहले इसको मरवाएंगे तब तो जाकर मेरा राज्य चलेगा लेकिन इसको मारने के लिए दुश्मन करने तो से तो मार नहीं सकता बिना प्रभावशाली अब भगवान कृष्ण का भक्त ही इसलिए इसके साथ मित्रता करेगी तब तो इसको खत्म करूंगी इसलिए वो जान जान के में मांग रहे कर दो तो मालूम पड़ता है कि हमारा दुश्मन है सावधान रहेगा जो मित्र बने के दुश्मन करे तो फिर उससे बड़ा कठिन है सावधान कर परिचित तो महाराज फस गया इसलिए श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम। इसीलिए परिचित महाराज पहले शरण माग्र कहा मेरे को थोड़ा कोई जगह दे दी रहने के और इसी प्रसंग आएगा तो मैं कहूंगे संसार में बहुत सारे लोगों से आपका मुलाकात होगा पूरी में बात में मिठी आकर के तरह से उसको यकीन नहीं कर ले। मेरे पास बहुत पहले तो इतना ध्यान नहीं देता है चेहरा देख के पकड़ लेता हूँ ये आदमी भक्ति वाला है कि <laughs> मालूम पड़ जाता ना चेहरा से बोली से पानी से नहीं तो पहले जो भी आ था था था आगे आ जाओ बैठो उठो कितने अंदर घुस जाए सब काम धाम करे कितना बवाल सब पहले एक तो खचरे में निकल श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इसलिए सदैव यह है व्यक्ति को हरेक व्यक्ति का एक एक पग पर पहचान करके तब दोस्ती करनी लगे हमारे की शायर ने कहा हरेक फूल गमकदार नहीं होते हरेक पत्थर चमकदार नहीं होते हे दोस्त दोस्ती संभल कर करना हर दोस्त ईमानदार नहीं है ना हर एक फूल में गमक थोड़ी हर एक पत्थर में चमक नहीं ऐसे ही संसार में चमक दमक देख के किसी के साथ में बैठना उठना है किसी को भी दोस्त बना लेना है किसी को भी थोड़ा हाथ पर जोड़ लिया तो तुझे भगत मान लेना कि दोस्त मित्र मान लेना है ठीक नहीं कौन से घर तो में लेके पहुंचा देगा कोई ठिकाना नहीं है आज कल बहुत जगह सब हो रहा है जितने सब बवाल लफड़ा सब हो रहा है कंपनियों में फैक्ट्रियों में आश्रम में मंदिरों में वही अंदर का खास खास मित्र लोग करते हरि नारायण हरिनारायण तो यहाँ पर देखिए कितना चला किसी परीक्षित नहीं है मारा मेरे को पूरा राज्य में नहीं तो कम से कम चार पांच जगह तो, ऐसे दी जहां पर मैं रह सकू परिचित महाराज ने सोचा है कि ऐसे ऐसे जगह इनको दिया जाए जहां पर हमारे देश में वो काम नहीं होता है कहीं एक जगह होता है इसलिए कहा कि जहां पर जुआ खेलते वो हम हुआ करो जुआ खेल पैसा खेलते है ना ये बड़ा खतरनाक नशा है जुआ नहीं नहीं दे। हैं? देखा भी बचपन में, में? नहीं। मैं तो बहुत खेलता पता नहीं दूसरे का नोट इधर है दूसरे इधर उधर निकाल जाएगा बादशाह आ गया चला जाएगा बादशाह पड़ेगा वो जीत लेगा अरे मैं जुआ लाख लाख रुपए वो खेला जीतते जाओगे जीतते जाओगे उसमें इंटरेस्ट भी पड़ता जाएगा और जीत लियो और जीत ऐसे सोचते सोचते पूरे के साथ में <laughs> अगर मान एक बार चला गया हार गए अगली बार आएगा हो सकता है अगली बार आ जाएगा यही सोचते पूरे लुट जाएगा जीतने लगे हो तो और अगली बार जीत दोस दोस जाएगा दावत दस लाख दस हजार आएगा हमारा गांव में कुआर और पूर्णिमा होता है ना कुआर और पूर्णिमा उसी दिन जुआ खेलते हैं बहुत पता नहीं बोलते हैं कि रिवाज आज आज के दिन जुआ खेलने से बहुत लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है किसी ने रिवाज फैला दिया कुमार पूर्णिमा नहीं होता है उसी दिन ये दशहरा रिवाज पूर्णिमा आता है उस दिन जुआ खेलने से माता लक्ष्मी खुश रहती है इसीलिए पूरा गाँव के हरेक आदमी जुआ खेलते हर एक जगह जुआ गांव गांव के है जरूर कोई जीते कोई जीतेगा हारेगा तो हम लोग में थे तो हम लोग भी पत्ता तला ना नारायण ना नारायण बड़ा खतरनाक नशा न लगे इस लग गया घर द्वार तक थे। अरे तो महाराज देखो पत्थन तब श्री राम तो वो परिचित महाराज ने कहा जहां पर जुआ खेला होता है वहां पर जो है कल जी तुम रहा जहां पर कत्ल होता है गाय भैंस कोई जीव का बलि दिया जा जाता जा है जा जा जा, मार काट होता है हत्या की जाती है वहां पर तुम रहा पान स्त्र सुना जत्रा जत्र अर्धम जत्रर्ति सदा तस्म स्थानी कल देश मद्यपान तेसरा शराब का खाना होता है शराब लोग पीता है वो जगह समझ लो कलयुग का ऐसे आजकल कल तो हर एक जगह कलयुग फैल गया है लेकिन पंचित तो महाराज ने ऐसे ऐसी जगह दिया था आजकल भी ए सब जगह में हर एक जगह तो कलयुग तो रहता है लेकिन एक ये सब जगह में ज्यादा उसका प्रभाव तो है आजकल तो सब घर घर में घुस गया है कहा जाम पर बेस्याल नहीं और तो लोग सब पैसा करके धंधा करते जगह दिया कलीजी ने सोचा महाराज जो जगह दिए हैं आपके देश में तो कहीं ऐसा ये सब है कारण आपके देश में ना कोई जुआ खेल रहा है आपके देश में कोई ना शराब पी रहा है आपके देश में ना कोई कतल खाना है ना आपके देश में कोई पिछड़ा है ऐसी जगह दीजिए जहां पर रहने को मिला आप तो ऐसी जगह दीजिए आपके देश में है ही नहीं कहा है। तो पता नहीं देखिए परिचित महाराज के बुद्धि कैसे भ्रष्ट है हो गया उनके प्रसंग से आप अपने इच्छा से बोले थी कि आप तो मैं सुने में रहने के लिए जाए अरे सोना कहाँ नहीं हरेक घर में सोना गली गली में सुना हरेक औरत तो पुराने जवान में तो आज कल तो सुना कम पहनते है पहले पुराने जवान में इतने औरत तो उनके नाक में कान में गले में हाथ में चुड़िया नथनी सब पहनते थे। आजकल तो कम देखने मिल रहा है गाँव में देखिए। हमारे तो उड़ीसा में ऐसे ऐसे पहनते है कि नाक के ऊपर इसके ऊपर भी ऐसे कोई करना करता नाक तो के नीचे लटका करके क्या पहनते भोजन करते तो पकड़ करके तो भोजन करते आजकल लेते हैं डॉक्टर लोग लो पहनना कम कर दिया मैं तो पहले बहुत अलंकार और दो लोग तो।, तो पता नहीं ये परिचित महाराज का बुद्धि इतना भ्रष्ट हो जाएगा मेरे को समझ में सोना हरेक जगह रहता है अब खुद सोने का मुकुट पहने का अलंकार सोने सोने का का घर में सोना भरा पड़ा है अपने राज्य में राजकोष में सोने का ही मुद्राएं चलती थी पहले बताइए मेरे को लगता है पागल भी नहीं करेंगे अच्छा कोई किसको बोले कोई बुंडा दोस्टा आदमी बोले ठीक है तुम भोजन में रहा करो भोजन कहा नहीं सब घर में भोजन है तो इसका मतलब सब धर्म में जगह दे दिया यही से परिचित महाराज ने काम कर दिया इसीलिए इसे किया कि कलीजू का जो संग हुआ उसका बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है संग से उसका बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा सब जानते हर एक जगह सुना है खुद सुनने का मोटो पहने हुए सोना उनके सर भरे लेकिन फिर कह दिया ठीक है आपको सुनने में जगह देता वहां जाकर दी अब निवास करो तो कल जगह नहीं सोचा अब कहा जाओगे बच्चे जो जगह दिया है वो तो कोई जगह छुटेगा नहीं करे सीधा मुकुट पर पहने हुए थे मुकुट पहने हुए सोने का सिक्के ही ऊपर चढ़े गए संपूर्ण शरीर में सोना ही सोना सुनाये राजपुरुष में सोना सुनाये हरेक घर में सोना है, सुनाय हरेक व्यक्ति के घर हरि नारायण हरि नारायण हरिना ठीक है महाराज आपने जो जगह दिया जगह है कल बता तो चला गया चला कहा गया है थोड़ा सा हो गया यही से महाराज आगे बढ़े पीछे से चढ़ गया मुकुट पे मुकुट सोने का था सोने के मुकुट में चढ़कर बुद्धि जो है भ्रष्ट कर दिया यही से आपके शरीर में भूत बुझ जाए पेड़ घुस जाते हैं ना कैसे वो हेलते हैं पर अपना नहीं रहता है किसके शरीर में आप देवी हैं माई आ जाते हैं आज कल कैसे झूठों में आ गई जो है शीतला माई भूलते है दे ना देवी माता कोई तो किस किसकी जो भक्ति बहुत है उसके शरीर में आते नौ करते आ, भूत किसके शरीर में आया थे तो वो अपने में। फिर अपने में नहीं रहता है भात लूत मतवार हो जाए पागल हो जाए तो वो आदमी अपने विचार करके कोई बोल नहीं सकता है। वो अंदर रहने वाला जो भूत पर तो ही बोले वही सब करें और ये बाढ़ लेकर जा रहे थे अचानक रास्ते देखा उनको मार दिया कुछ पशु देखा और मार रहे पहले इतना पशु नहीं मारते थे कल भी सवार हो गया ना अब सबको मारना चालू किया इतने पशु तो, बिना कारण से मारते दौड़ दौड़ के दौड़ा दौड़ा दौड़ाए तो प्यास लगे प्यास के लिए पानी चाहिए तो सामने देखा एक आश्रम दिखाई दे रहे आश्रम समीकर ऋषि का अब कि मैं जाऊंगा तो ऋषि मेरे भी सम्मान करेंगे स्वागत करेंगे लेकिन वो ध्यान में बैठे हुए थे क्या स्वागत करेंगे जो कहने लगेगी ढोंगी देखो मैं आएगा तो बंद कर लिया वो नहीं कह रहे है सब कल कह कर रहे करा रहे वहां पर मरा हुआ सर्प था उठाकर उन्हें गली में डाली बाबा जी देखिये जो परिचित महाराज साधु संत दूर से देख के दंडवत करने वाले कोई भी पशु का जीव का हत्या नहीं करने वाले तो सब कर रहे हैं सब कल जो कर रहे हैं सांप डाल करके चल दिया घर में जब आए आकर मुकुट उतारा अपना अलंकार फलंकार सब उतरा अरे ये क्या मैं कर दिया इसी के गले में सांप डाल दिया कितने सारे जीव का हत्या कर दिया बड़ा गलती किया जाकर ऋषि से क्षमा मांगना चाहिए तुरंत पहने, पहने करके हुआ। अरे <laughs> तो बाबा मैं गया तुम्हारे को पानी नहीं पूछा और ध्यान लगा के बैठा हुआ है। फिर मुकुट उधार दिए अरे बड़ा गलती किया मैं तब तो उसने निर्णय लिया है मुखोटो जब पहनता हूँ मेरा दूसरा अच्छा बुद्धि आ जाता है जब इसको निकाल लेता हूँ दूसरा बुद्धि पहन लेता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है समझ मैं तो कॉलेज को जगह दिया हूं श्री सुनने में इसीलिए मेरा बुद्धि भ्रष्ट तो कर दिया के गल में साफ कर आ, श्री, राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम उधर जो है किसने कह दिया श्रृंगिरी सीथा उनके पुत्र ये है स्वामी पुत्र अरे तुम्हारा पिताजी गल में परिचित राजा सांप डाल दिया वो क्रोध में आकर अभिशाप दे दिया मूर्ख राजा तुमने मेरा पिताजी गल में सांप डाल दिया आज के सातवा दिन तुम दे तक नाग दस उससे तुम्हारा के इसे ये इसे समय करे इसमें ध्यान सांप है ये किसने किया से राजा राजा परीक्षित इसे नहीं कर सकते है धर्मशील राजा है ध्यान लगाया का काम है अरे, अरे दिया तो लड़का को डांटा बहुत अरे मूर्ख बिना सुचे समझ में अभिशाप दे राजा धर्मशील रहे उसके शरीर में कलिजुत सवार हो गया था इसलिए इसे कर दिया समीकर ऋषि खुद ये गए उनको समझाने के लिए जब दूर से देखा समीकर ऋषि आ रहे हैं परिस तुम्हारे तो घबड़ा गए लगता है बाबा जी आ गए और हिशाब देंगे गाय जागे चरण में गिरे त्राहिमा त्राहिमा करके घर आ जाती आप कोई दोष नहीं है इस तल का काम है लेकिन सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि आपने सांप डाल के तो आ गए हैं लेकिन मेरा पुत्र जो है नदान आपका अभिशाप सात दिन के बाद तक्षक नाय के दसने से आपका मृत्यु हुई है ये सब ये कलिजुग का काम है आपने सुनने में जगह देकर बहुत बड़ा गलती है उसको मार दिया अच्छा था बता महाराज क्या करू मार तो देता है लेकिन उसमें एक कलिजुग को इसलिए नहीं मारा है कि उसमें एक अच्छा गुण है क्या गुण है दृष्टि कली सम्राट सारंगई सारूस कुशलान्यास जंती नेतराणी कृता कलि युग में एक बहुत बड़ा गुण है जो चीज आप खाली मन में संकल्प करेंगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा पुण्य फल ऐसा आप खाली सोचेंगे मैं बद्रीनाथ जाऊंगा स्नान करूंगा ऐसे सोचते ही आपको पुण्य मिलने लगेगा मैं दान करूंगा अभी किए नहीं दान मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा सोचते ही पुण्य होने लगे खाली सोचने से ही तो नहीं अब नहीं मानस पुण्य हो ही नहीं पापा मन में खाली सोचते ही पुण्य होने लगे लेकिन पाप सोचने से नहीं होगा पाप करने से हो गया जिसे आप किसी की हत्या करने के लिए सोच रहे हैं तो पाप नहीं हो जाए पहले युग में दूसरे युग में आपने सोच लिया तो ही पाप हो तो। ये हाँ। में मार दूंगा सोच लिया तो भी आपको हत्या का पाप लग जाएगा सत्य युग में तरह युग में लेकिन कल युग में सोचने से नहीं लगेगा करने से ही लगे लेकिन पुण्य सोचने से मिल जाएगा ये तो बड़ा अच्छा है बैठ बैठ दिन भर सोचते रहने का <laughs> मैं मंदिर निर्माण करूंगा ये भगवान कृपा करो मैं, मैं आ, बड़िया -बड़िया आ, ये अन्न छत्र खोलूंगा मैं ये अखंड हरि कीर्तन लगाऊंगा बढ़िया बढ़िया जो है यज्ञ कराऊंगा ये यही सोचते रहने का झूठों में यानी आप ऐसे सोचने से आपके खाता में पुण्य इकट्ठा हो जाएगा अभी तक तो ये मालूम था कि नहीं था। <laughs> लेकिन करते नहीं सोचते नहीं, नहीं। दुण दुण दुण दुण। <laughs> वो नहीं नहीं। बात को तुलिया जी ने भी लिखा है रामायण आई त्रता पुण्य है और दूसरा बड़ा फायदा जो, जो में बड़े बड़े तपस्या बड़े बड़े बड़े-बड़े दान बड़े बड़े अनुष्ठान करने से जो पुण्य मिलता था इसे कलियुग में केवल राम राम राम राम हरी नाम हरिनाम जप चकलने से वही सब पुण्य मिल जाए पूजा जहां दिन भर करने जो पुण्य मिलता था कलियुग मिले सस्त पहले युग में महंगा था सब इस युग में सस्ता है क्योंकि ना कि करने वाला कोई है नहीं बाजार में आलू अगर ज्यादा आ गया तो उसका कीमत घट जाता है कम है तो महंगा है ऐसे सही इसी पहले युग में भक्ति करने वाले कम आदमी है इसीलिए भक्ति का महिमा ज्यादा है तो फायदा हुआ ना सबसे बड़ा तो फायदा कल सोच सोच के पुण्य कमाओ प्रतिदिन अपने कर मैं ये अन्न छत्र खुलूंगा मेरे अन्य में ये है हजार हजार आदमी खा रहे है जलाराम बाबा के पास तो बीस हजार आदमी आज्मे आते होंगे खाने के लिए मेरे पास तो पचास हजार आदमी आके मैं खिला रहा हूँ यही सोचने क्या भगवान कृपा करो मेरे पास करोड़ रुपया आ जाए तो मैं जितने सब सबके झोपड़पट्टी वाले आज अच्छा घर बना के दे सब के लड़कियों का जो गरीब लोग का सब शादी करा दूंगा जो खाने में नहीं मिल रहा है सब का जो है भोजन पानी की व्यवस्था कर दूंगा यही खाली सोचते रहे कितने कहते हैं नया अरे ये तो खाली मुंगेल लायल के सपना देखता है इस घर देखने लेकिन पहले जमाने में सपना देखने से होता नहीं था मैं खाली में, कुछ नहीं में देखो। <laughs> भागवत नान्य सम्राट सारंगई वो सार भ्रू कुशलान्यासि नेतराणी कृतानिजन देखिए <laughs> कलीजुग में यह बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो खाली संकल्प मात्र से फलित तो हो जाते हैं परंतु पाप का फल करने पर ही मिलता है अब यहां बैठ बैठ किसी का बुराई सोचने से उसे कुछ नहीं पाप होगा उसको मैं मार दूंगा उसको मैं काट दूंगा उसका मैं घर जला दूंगा उसका बिजनेस पूरा डाउन करा दूंगा यही से खाली सोचेंगे तो पाप नहीं लगेगा जब करेंगे उसको हाथ में तब लगेगा भगवान इसलिए छोड़ दिया इस युग में कि ना सोचने वाले बहुत मिलेंगे कल युग में जब पाप कर लेंगे तो फिर कोई बचेगा नहीं इसलिए फ्री कर दिया कानून लेकिन पुण्य सोचेंगे तो मिलेगा कितना <laughs> कृपाण देखी इसीलिए जो है परिचित ने कहा मारा इसलिए नहीं मारा इसलिए परिचित ने मारा नहीं चलो रहेगा का कुछ काम का काज इसलिए भी लिखा कलीजुग समझान नहीं जो नर करे विश्वास गाय राम गुना गिमल भवतर भी नहीं प्रयास कलिजुग नहीं सब कोई नहीं बढ़िया जुगे इतना इसी युग में खाली राम राम सीधा राम कह करते रहो कुछ बात सोचते रहो भाई पुण्य होता रहे करो चाहे ना करो एक बार ही पुराण में आता है कहानी कुछ ऋषि जो है सारे युग में कौन बड़ा युग में उन लोग में कॉम्पिटिशन हो गया बोले कि चलो द्याद जी से पूछ लेते हो, पुराण के शास्त्र बिहार जी के पास जब पहुंचे तो बिहार जी बद्रीनाथ में नदी में जो नहा रहे थे एक डुबके मारे के धन्ना धन्य कली डूबके मारे के धन्ना धन्य, धन्य कर रहे थे सबने सोचा हम तो सत्य त्य सब बड़ा कर रहे थे कलीयुग क्या धन्ना धन्ना कर रहे सबने जाके प्रणाम किया महाराज ये प्रश्न पूछना है ना बोले ना चार युग में कौन सा श्रेष्ठ युग सत्य युग का अच्छा मानते ना देखो भाई सत्य युग में ये है, लोग सत्यवादी लोग है सब भक्ति वाले है लेकिन कीमत भक्ति का कम है सब लोग भक्ति करने वाले तो घर घर में भक्ति है तो कीमत कहा होगा दृवता युग में भी यही एक कलि युग में भक्ति करने वाले सौ में कोई एक मिलेगा इसलिए ये थोड़ा सा भी कर रहा है उसका अनंत फल है इसलिए कलिजुग वाले भक्तों के लिए कलिजुग बहुत बढ़िया है तब जो है वो लुख समझ आएगा इसलिए लिखा जुग जुग आन नहीं। जो करे विश्वास गाय राम गुन गल हो रही लेकिन एक कलिजुग में जो थोड़ा बड़ा भक्ति भी करना कठिन है बुद्ध यही से भ्रष्ट करेगा की देखा नहीं परिचित महाराज कई बुद्धि भ्रष्ट कर दिए। अगर कोई भक्ति कर ले रहा है नाम जब कर ले रहा है भजन कर ले रहा है धाम तीर्थ कर रहा है पूजा पाठ कर ले रहा है समुद्र बहुत बड़ा बड़े बड़ भागे इसका पुण्य बहुत फल मिले है बैठ बैठे संकल्प करने से पुण्य मिलेगा लेकिन कोई बैठ बैठे कहाँ करेगा कोई करता है मेरे को लगता है अभी तो कितने भागवत सुन लिया होगा बैठे बैठे कभी सोचा है की मेरे घर में और नक्षत्र लगे सब लोग आकर खा रहे हैं खाएं मैं उसका ये करने थोड़ी कर बैठे बैठे नारायण नारायण मैं कभी कभी बहुत सोचता हूँ मैं क्या क्या सोचता मालूम है मैं तो सोचता हूँ की मेरे पास इतना माल आ जाएगा तो जितने सब बुढ़ा बुढ़ी सब लोग सबको फ्री में तीर्थ यात्रा कर एक अवश्य में सोचता हूँ हर दिन भी सोचता हूँ भगवान प्रार्थना कर फ्री मुझे यात्रा पूरा ऑलरेडी इंडिया जितने बुढ़ा बुढी जवान जो भी चाहे पैसा न लगे दूसरी बात यह सोचता हूँ कि मेरे पास इतना संपद आ जाए कि पूरा संसार में जितने गाँव गली है हर एक जगह में एक मंदिर निर्माण कोई ऐसे गांव नहीं एक गांव में ये बढ़िया मंदिर हो राम लखन सीता शंकर तो जी कृष्ण राजा सब मूर्ति कम से कम कुं पांच करोड़ रुपया का व्यवस्था वहाँ है एक करोड़ दो करोड़ में मंदिर दो तीन करोड़ रुपया मंदिर के नाम से पैसा रहे वहाँ डेली भोजन का व्यवस्था हो तीस चालीस पचास आदमी डेली वो भोजन करें एक ब्राह्मण या संत रहे प्रतिदिन राम कथा कृष्ण का था भागवत रामायण चर्चा करेगी गांव के सब लोग नहीं यहां तक तो, तो सोचा हूँ जो मंदिर में आकर पूजा पाठ करेगा वहाँ भोजन मिलेगा और हर साल उसको फ्री में तीर्थ यात्रा के लिए मिलेगा और साल में दस रुपया भी दक्षिण तो यहाँ तक तो सच्चा हूँ फ्री में तीर्थ यात्रा भी और कराऊ यात्रा में आप भी जब आएंगे हर एक यात्री को पांच पांच हजार रुपया खर्चा देखिए यात्रा के लिए तैयार होते हैं वही तो है वही कमी थोड़ी है पैसा पर्याप्त तो है तो क्या है चलो भाई बस बस को हरि नारायण पैसा ऐसा चीज है चला तो बना लिया <laughs> चेला बन <गे> है। तो देखिए तो, कितना अच्छा विचार है ना विचार अच्छा है ओ भगवान की कृपा हो तो ठीक है लेकिन गांव-गांव में मंदि, मंदिर आज तक कोई संत पैदा नहीं हुआ है ये सब करने के लिए सब खाली बात कोई जो भी सिखा रहा है कोई यह अन्यक्ष क्या बोलते हैं? वृद्धाश्रम खुल रहा है कोई गाय के पीछे पड़ गया है कोई कैसे कर रहे हैं लेकिन ये सब भगवान का मंदिर निर्माण फ्री में तीर्थयात्रा फ्री में हरिनाम संक्रत गांव गांव हरिनाम संकीर्ता अखंड जब आठ दिन दस दिन पंद्रह दिन भक्ति का मतलब माहौल खड़ा कर देने का गांव गांव गली गली जो इसमें आएगा सब पांच दस दस पग देखो कैसे लोग हरे नाम कीर्तन करने आएंगे जो करेगा उसको पांच हजार दस हजार रुपया मिलेगा तो कहीं से दिखाई हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे जो आवाज नहीं निकल रहा हो तो निकाल लेंगे <laughs> अरे भाई ये कॉलेज में सपना भी पुण्य है वही तो बता रहा हम तो ये है और यहां तक मेरे विचार बता दूँ भगवान ने कृपा कर दी इतने सब अन्य धर्म है मुस्लिम धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म सब खत्म कर दूँगा खाली एक ही जो पहले हमारा धर्म था हिन्दू सनातन धर्म ही रहेगा ताकि सब धर्म खत्म कर दे ऐसे हमारा सब संकल्प है अब भगवान ने अगर कृपा कर दिया तो मैं करके जाऊँगा नहीं तो फिर राम राम जब के अपने धाम चले जाने का तो मिलेगा संकल्प करने या सोचने का लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है गांव-गांव में मंदिर निर्माण करने इसके लिए बहुत पारा चाहिए या कोई पैसा का स्रोत बड़ा चीज नहीं खाली भगवान कृपा कर दे कोई यही सब मंत्र फूंक देने से कैंसर ठीक हो जाए देखिए कैंसर वाले करोड़ों दुनिया में आदमी एक कैंसर वाले से दस बीस हजार लाख रुपया लूगा <muchan> एक मार के रुपया। तो जी ना रहे ना का गा गा रहा। अरे भाई उससे हरि कीर्तन होगा ना ये रामदेव भी नहीं थोड़ी पितने से खुलेगा हमारा इधर पैसा आएगा उधर हर कीर्तन चल रहा है अगर मिसाल मंदिर निर्माण हो रहा है वो उधर से पैसा आएगा सब एक ही पैसा भगवान के भक्ति में लग रहा है बड़े बड़े मंदिर निर्माण चल रहा है बड़े बड़े अखंड कीर्तन हो रही बेवकूफ नहीं है कि पैसा कमा करे बड़े बड़े खाली फैक्ट्री डालने का यही सब करने का यही तो सब है अरे आप आपको कहाँ जलते यही तो हमारा सब तो लोग गड़बड़ कर भी चार सौ आश्रम बनाए लेकिन गड़बड़ कर दिए तो आम पर हरेक आश्रम में अगर राम लखन सीता राधा कृष्ण ऐसे मूर्ति बैठा दिया होता तो हरे ना देश में अब क्या वो चले गए जेल ये सब भगत मजा कर रहे हैं उसमें मेरव कि किसी ने कहा कि कितने सोच रहे हैं कि उधर धीरे रहता अच्छा है हम लोग के लिए अच्छा हुआ लेकिन तो वो लोग मजा कर रहे हैं ना आश्रम में लोग का अधीर हो गया वो आ जाएंगे तो उन मंदिर बन गया होता तो सब दिन के लिए वहां पूजा पाठ भक्ति भजन तो होता नो है फिर ये पर जो है, है। कलिग में केवल संकल्प करने मात्र से पुण्य है मिलता है इसलिए ये राजा परिचित ने कल युग समाप्त नहीं किया लेकिन वो अपना चालाकी से जो है इनकी फंसा दिया लेकिन कोई बात नहीं ये भी उनके लिए कल्याणकारी ही भगवान पूजा आगे सुने आगे दो मिनट आएगा हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्ण हरे